गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरुर्ब्रह देवो गुरुर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरव तस्म श्री गुरवी नमः हम लोगों ने आत्मबोध के बाईसवें श्लोक तक विचार किया था बाईसवें श्लोक में ये बता दिया जैसे जलगत चंद्रमा में अर्थात जल में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें चंचलत्व जलगत चंचलत्व उसमें आरोपित करते हैं भ्रह्म से वैसे ही अज्ञान से आत्मा में अंतकरण रूप के द्वारा कर्तृत्वादि कल्पना करते हैं ये बता दिया आगे बता रहे ये राग द्वेश इच्छादि आत्मा का धर्म नहीं है बुद्धि का धर्म है उसको बताने जा रहे तेईसवे श्लोक में रागे रागेच्चा सुखदुखादी बुद्धो सत्याम सत्या प्रवर्त सुषु् नास्त बुद्धेस्तुना रागे इच्छा हे सुख दुखादि आदि से सब लेना इतने भी धर्म बुद्धो सत्याम प्रवर्तते अर्थात बुद्धि रहने पर भी अंतकर्ण विद्यमान रहने पर भी ये सब भान होते हैं कार्य करने लगते क्यों सुषुप्तो नाश्ति सुषुप्ति में नहीं तन्नाशे क्योंकि सुषुप्ति में बुद्धि विलय होने के कारण रागद्वेश नहीं तस्मात्मना इसलिए बुद्धि का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा बता रहे जहाँ जहाँ बुद्धि है वहाँ वहाँ राग द्वेष आदि। जैसा जागृत में अंतकरण काम कर रहे मन राग द्वेष सुख दुख आदि स्वप्न में मन काम कर रहे राग द्वेष सुख दुख आदि। ये अन्वय हो गया सुषुप्ति में की वहां बुद्धि काम नहीं करती मन काम नहीं करता है तो मन नहीं है इसलिए राग द्वेष द्वेश भी नहीं है इसलिए अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये राग द्वेष द्वेशादि जितने भी धर्म हैं, ये बुद्धि के हैं। आत्म के नहीं है बृहदारण्य में भी बता दिया रे सर्वम सर्व धीरेव ऐसा बुद्धि के धर्म है और वहाँ भगवान भी बता रहे दे कि दूसरा अध्यय प्रजाहाती यदा कामान सर्वान्त मनोगतान मनोगतान बोल रहे ये सब कामना मन में तो युक्ति के द्वारा श्रुति के द्वारा स्मृति के द्वारा ये सिद्ध होते है ये राग द्वेश अंतकरणक धर्म है आत्म के धर्म नहीं है ये सिद्ध होते कहने का मतलब ये है तात्पर्य जाग्रत और स्वप्नावस्था में बुद्धि व्यापार करती हुई उपस्थित रहती है विद्यमान रहती है तो बुद्धि के द्वारा ही हम दूसरे से व्यवहार करते देखते हैं चिंतन करते और सुचुप्त अवस्था में बुद्धि अपना व्यापार छोड़ देती है और अपना जो कारण है अज्ञान में बुद्धि लीन हो जाती है बुद्धि से उपलक्षण मन अंतकरण लेना साधारण से लेकर शास्त्र के कोविदहा अर्थात पंडित में भी राग द्वेष सुख दुख ईर्ष्या ईर्ष्यादि देखे जाते तब तो अभी तो को छोड़ करके जो जागृत स्वप्नावस्था में बुद्धि के रहने पर ये दिखाई पड़ते अत्यंत पामर व्यक्ति में भी सो जाने के बाद राग आदि नहीं भाजते उसी प्रकार जो विद्वान सो जाते हैं उनमें भी भाजते नहीं क्योंकि ब्राहद बताए लोका लोका भवती लोक अलोक होता है माता अमाता होती है इस प्रकार जागृत और स्वप्न में बुद्धि के रहने पर बुद्धि के उपस्थित होने पर ये रागादि आदि भाजते हैं राग का व्यवहार होता है और सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के अपने कारण में लय होने के कारण राग आदि वहां भान नहीं होता है चाहे तो कितना भी मूर्ख क्यों तो ना हो विद्वान इस अन्वय व्यतिक से सिद्ध होता है राग द्वेष द्वेश बुद्धि का धर्म है देखिये जागृत में एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ा शत्रु मानता है देखने तक नहीं चाहता है सुषुप्त अवस्था में सो जाता है पता नहीं एक ही बिस्तर में दोनों सो हैं और पता नहीं है मेरा शत्रु करके जैसा कोई डरपोक व्यक्ति है रात्र में सोया है अंधकार में अकेला में इतना डरता है अकेला रहना ही नहीं चाहता है भयंकर डरता है अकेला कभी थोड़ा सा भी नहीं रह सकता है। बस सो गया गार्डन निद्रा में उसका खटिया उठा करके आप रख दीजिए बाहर डरता है जैसा एक व्यक्ति था अर्थात बहुत डर भुख एक दिन सो गया था खटिया में उसके मित्रों ने उठा करके उस खटिया आता खेत में रख दिया आराम से सो रहे कोई भी डर नहीं अचानक नींद खुल गई देखा खेत में चिल्लाने लगा जोर जोर से भयंकर अभी इतना समय तक सोया उसको डर नहीं लगा थोड़े ही जग गया उतने में भयंकर डर लगने लगा वो तो क्यों कारण गाढ़ा निद्रा में वहा डर का कारण जिसमें डर बैठा था वो बुद्धि नहीं थी जगते समय बुद्धि आ गई उसके कारण उसको डर लग रहा है तो कहने का मतलब ये सारे धर्म बुद्धि के मन के इसलिए रही साधक साधना के द्वारा विचार के द्वारा यम नियम के द्वारा इन राग द्वेषों के हटाकर इस मन को शुद्ध बनाओ पवित्र बनाओ निर्मल बनाओ क्योंकि उस परमात्मा को जानने का एक ही साधन है और कोई साधन नहीं है भगवान भी बता रहे श्रुति भी बता रहे मनसाए व अनुद्रष्टव्या मनसाएव आपतव्या मन से ही भगवान को आप देख सकते हैं मन से ही उसका अनुभव कर सकते किंतु ऐसा मन नहीं शुद्ध मन पवित्र मन भगवान तो अपना अंतकरण रूप सिंहासन में विराजमान होने के लिए तैयार तो है किंतु आपने जो सिंहासन को इतना गंदा किया है राग द्वेषों से कलुषित किया है कैसा भगवान उसमें बैठेंगे जैसा आप भी किसी कुर्सी में अथवा सिंघासन में तभी बैठेंगे वो पवित्र हो तभी उसमें कीचड़ डाल दिया गंदा के डाल आप भी नहीं बैठेंगे वैसा ही भगवान भी उसी सिंहासन में उसी अंतकरण में विराजमान होते हैं है रागद्वेश रहित इसलिए अंतकरण भगवान का मंदिर माना जाता है उस मंदिर को दूषित ना कि पवित्र कर जैसा आता है हिरण्य प्रहलाद को अनेक प्रकार की पीड़ा दे रहा था माँ तो दुखी हो गई कयादु मां का हृदय मा है दुखी होते हुए अपना गुरुदेव नाराजी का स्मरण किया ज पहुंच गए देवी क्यों स्मरण किया उन्होंने कहा भगवान क्या करे गुरुदेव हमारे पतिदेव देव मेरा पुत्र को सता रहे मई क्या करूँ नारज ने कहा जो पुत्र जो कर रहे वैसा तुम भी करो अतः भगवान का भजन करो कयादू ने कहा गुरुदेव जितने भी भगवान का मूर्ति है मंदिर है मेरे पतिदेव ने तोड़ दिया मैं कैसा पूजा करूं कहाँ करूं नारद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया हे देवी तेरा पतिदेव ने सब मंदिर तोड़ा होगा मूर्ति भी तोड़ दिया होगा किंतु एक मंदिर अभी भी बाकी है वो कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता स्वयं चाहे तो आप तोड़ सकते वो है तेरा अंतक है तेरा मन नहीं उसमें भगवान का चिंतन करो उसमें भगवान का स्मरण करो और ये राग द्वेषादि जो कूड़ा कचड़ा को हटा दे दो तभी जाके वो बोध हो सकता है तो इसे सिद्ध होता है सब अंतकर्ण के धर्म है उस हटाने से ही उस आत्मा का बोध होगा तो इसलिए विचार आवश्यक है चिंतन आवश्यक है यही बता रहे ओम शांति शांति शांति